दृष्टांत दृष्टान्तपूर्वक आत्मज्ञान का उपाय यद्यपि आपके स्वरूप में कोई समस्या नहीं है पर समस्या का अनुभव आपको होगा ही और उससे सुखी दुखी होंगे ही इसको कौन रोक सकता है रहुगढ़ ने कहा इतनी शांति अगाध शांति आप में यह स्थिति कैसे प्राप्त होती है यह तो मेरी समझ में नहीं आती जड़ भर बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं रहु गणेत तत तत्पसा नाती न ना चेजिया चेजया निर्वपणा न छंदसा नव जलाग्ने सूर्य विना महत्पाद रज रजोिषेकम का हे रहुगण यह स्थिति तुमको तपस्या से प्राप्त होने वाली नहीं है यद्यपि तपस्या साधन है वह केवल तपस्या से तुम चाहो कि यह स्थिति प्राप्त हो जाए तो संभव नहीं है यह स्थिति किसी यज्ञ से भी प्राप्त होने वाली नहीं है निर्वण प्रणार्थ घर छोड़कर के जंगल में बैठ जाओगे तो भी यह स्थिति प्राप्त नहीं होने वाली है केवल उतने से स्थिति प्राप्त होने वाली नहीं है घर में रहने से भी स्थिति प्राप्त नहीं होगी तुम उपासना भी करते रहोगे तो भी स्थिति प्राप्त नहीं होगी रघुगुण ने कहा महाराज अब तो आप आगे न बढ़ाएं या बताएं प्राप्त कैसे होगी कहा कि ये जितने साधन हैं सब काम देंगे सभी साधन शास्त्र में कहे गए हैं ये व्यर्थ नहीं हैं, परंतु एक कीलन है कीलन के बिना कोई साधन तुम्हारा काम नहीं करेगा महापुरुष के चरण में लोटे बिना तुमको यह स्थिति प्राप्त नहीं होगी महापुरुषों के चरणों में अपना अहंकार अर्पित नहीं करोगे तो यह स्थिति प्राप्त नहीं होगी इसीलिए श्रुति ने कहा स गुरुमेवाभिगच्छेद समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम उपनिषद गुरु के पास ही जाए गुरु के चरण कमलों में लोटे बिना कोई साधन काम नहीं करता भगवान ने जिस समय मनुष्य शरीर बनाया तो वह प्रसन्न हो गया उसने कहा इसमें हमने ब्रह्मावलोकन भी बना दिया स्वरूप को जान लेने की बुद्धि बना दी परंतु भगवान को गीता में कहना पड़ा क्योंकि उस बुद्धि से ही तत्व की ग्राह्यता नहीं हो सकती है हमने योग्य तो बनाया पर इस बुद्धि के साथ एक अहंकार लग सकता है लग जाता है और जब तक वह अहंकार शेष रहता है तब तक वह व्यापक हो नहीं सकता व्यापक स्वरूर में शरीर स्वरूप में प्रवेश नहीं करता अहंकार कभी भी मरना नहीं चाहता इसलिए केवल बुद्धि काम नहीं करती इसलिए गीता में भगवान को कहना पड़ा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय अचीरणाधिग्छति गीता जब तक आपकी बुद्धि श्रद्धा में समर्पित नहीं होगी तब तक बुद्धि कितनी भी तीव्र हो उसमें अहमता रहेगी श्रद्धा समर्पित जो बुद्धि नहीं है उसमें एक लक्षण होता है वह कोई बात सुनेगी तो उसको काटने में लगेगी चाहे वह वेद की बात हो चाहे गुरु की बात हो चाहे शास्त्र की बात हो वह बुद्धि तेज है कहीं ना कहीं छिद्र मिल जाए काट देगी बहुत लोग बुद्धि लगाते हैं कहते हैं वेद की यह बात तो ठीक है पर यह बात गलत है वेद की परीक्षा तुम अपनी बुद्धि से करोगे इतना बड़ा दुस्साहस तुम कर रहे हो परमात्मा ने जगत के लिए अभ्युदय ने श्रेयस का जो साधनभूत वेद प्रकट किया उस पर तुम अपनी बुद्धि लगाना चाहते हो वह बुद्धि काटने में लगी है यही बहुत बड़ा दोष है उसमें है वह तेज बहुत है पर काटने में लग जाती है तो कुछ काट देती है कुछ इधर कर देती है जो समझ में आता है उसको ग्रहण करता है बहुत लोग कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने ऐसी बात कह दी ऐसा साधन बता दिया जो वेद में ही नहीं पता नहीं वह गुरु को गाली दे रहे हैं या प्रसन्नता कर रहे हैं जो वेद प्रमाणित नहीं है जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है ऐसी बात अपने यहाँ प्रमाण नहीं मानी जाती हम बुद्ध को अवतार मानते हैं पर बौद्ध दर्शन को हम प्रमाण नहीं मानते क्योंकि वह वेद विरुद्ध है वेद विरुद्ध बात को हम प्रमाण नहीं मानते भारतीय परंपरा विलक्षण है व्यक्ति कैसा भी बुद्धिमान हो उसकी बुद्धि में दोष हो सकता है इसलिए हम वेद को प्रमाण मानते हैं यहाँ तक कि आस्तिक नास्तिक का निर्णय भगवान को मानने न मानने में नहीं है वेद को जो मानता है वह आस्तिक दर्शन है और वेद को जो नहीं मानता है वह नास्तिक दर्शन है जो कहता है कि गुरुजी ने ऐसी बात हमको बता दी जो वेद में भी नहीं है तो वेद को के द्वारा जो प्रमाणित नहीं है वह मानी नहीं जा सकती है तब गुरुजी की प्रशंसा हो गई कि निंदा हो गई यह बात ध्यान में व्यक्ति के नहीं आती वेद का महत्व उसको ध्यान में नहीं आता वेद का प्रागट्य भगवान ने क्यों किया कैसे किया किस दृष्टि से किया हमारी समझ में कोई बात नहीं आई इसका यह मतलब थोड़े ही है कि वह अप्रमाणित हो जाएगी यह भारतीय परंपरा की विलक्षणता है अतः पूर्वक वेदार्थ स्वीकार करके उस अर्थ की प्राप्ति में बुद्धि का विनियोजन करना चाहिए दूसरी एक बहुत बड़ी जटिलता यह है कि आपको स्वस्वरूपस्थ करना है आपको यह से हटना है और बुद्धि की पहुंच यह तक है आपको अपशब्द पद में ले जाना है और बुद्धि शब्द को ही लेकर चिंतन करेगी इसलिए श्रद्धा के बिना यह तत्व तो समझा नहीं जा सकता है इस विषय में हम कुछ रहस्य की बातें आगे बताएंगे अभी तो देखिए कि भगवान ने कहा श्रद्धावान लगभते ज्ञानम श्रद्धा के बिना परोक्ष ज्ञान भी हो नहीं सकता है केवल बुद्धि से आपको परोक्ष ज्ञान भी नहीं हो क्योंकि परोक्ष ज्ञान के लिए भी श्रद्धा की जरूरत है मानने की जरूरत है परोक्ष ज्ञान आपको हो जाए यदि उसी से संतुष्ट हो गए तो अपरोक्ष नहीं हो सकता उसके लिए तत्पर जो आपको परोक्ष ज्ञान शास्त्र और गुरु से हुआ उसमें तत्पर हो जाना पड़ेगा तत्परता पूर्वक उसके मनन में लग जाना पड़ेगा जब तक उसका अपरोक्ष आप नहीं कर लेंगे तब तक आपको चयन नहीं होना चाहिए खाना पीना इत्यादि अच्छा ही नहीं लगना चाहिए उसमें तत्परता आ जानी चाहिए पर तत्परता तब तक नहीं आएगी जब तक आप इंद्रियों का संयम नहीं रखेंगे इंद्रियां यदि आपके चित्त को बाहर दौड़ाती रहे तो लक्ष्य को समझने के प्रति तत्परता नहीं आएगी विषय तत्पर होकर के तत्व में तत्पर नहीं हो सकते इंद्रियों को आप खुली छोड़ दें वह आपको बाहर फेंकती रहे और आप इस सूक्ष्म तत्व को जो शब्द का भी विषय नहीं है अनुभव करना चाहते हैं तो उसकी अनुभूति नहीं होगी इसलिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत ज्ञानम लब परामशा अंतिम अचरीणाध्य क्षति गीता किसी भी परिस्थिति में जड़ भरत के अंतर की शांति भंग नहीं हुई शांति ही बने रहे यदि आप भी अपरोक्ष ज्ञान को उपलब्ध हुए तो उसी शांति को प्राप्त कर लेंगे जड़ भरत ही प्राप्त किए थे ऐसा नहीं आप भी प्राप्त कर लेंगे पर प्राप्ति का उपाय करना पड़ेगा जड़ भरत की कथा आप लोग जानते हैं जड़ भरत तो संग दोष से इतने डर डर गए थे कि जन्म से ही उन्होंने कोई प्रवृत्ति नहीं की उनको पढ़ाने को भेजा तो पढ़े ही नहीं यज्ञों पर भी संस्कार किया तो भी गायत्री नहीं याद किया इतना संग से भयभीत हो गए कि बोले ही नहीं बड़ा भारी आश्चर्य है जंगल का एक राजा था वह तामस यज्ञ कर था जिसमें एक व्यक्ति की बलि देनी थी और उसके नौकर चाकरों ने जाकर के देखा कि एक मोटा तगड़ा व्यक्ति जंगल में बैठा है उसको पकड़ ले आए तब बैठे रहे वह कुछ बोले नहीं उनको बलि देनी है भोजन ले आकर खिलाने लगे खा गए सब माला पहना दिए बैठे रहे उनकी शांति वैसी की वैसी बनी रही इतनी आगाज शांति बनी रही कि जब तक जब वह तलवार लेकर मारने को उठा तो भी उनके मन में विकल्प नहीं आया तब देवी की ही घबरा गई देवी ने तलवार छीनकर उसी राजा का गला काट दिया जड़ भरत बज गए उनके मन में कोई विकल्प ही नहीं हुआ ऐसे जड़ भरत रहुगुण को कैसे उपदेश करने लगे जो संग दोष से इतने डरे थे वे उपदेश कैसे करने लगे यही पूर्व संस्कार समझना चाहिए जड़ भरत पूर्व जन्म में चक्रवर्ती राजा थे सब कुछ छोड़ करके जंगल में तपस्या करने गए परोक्ष ज्ञान उनको था अपोक्षानुसंधान के लिए गए परंतु एक घटना घट गई एक दिन जल में खड़े थे स्नान कर रहे थे एक बाग की गर्जना मृगी ने सुनी मृगी भयभीत हो गई मृगी नदी को पार करने हेतु कूदी आसन्न प्रसवा थी उसके पेट में बच्चा था वह नदी के पानी में गिर गया वह उनके सामने से बह करके जा रहा था स्वाभाविक ही हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई उस बच्चे को उठा लिया उन्होंने और उसको ले आए अपनी कुटी में उसका पालन पोषण किया अब वह बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके माता पिता कौन हैं? माता पिता भरत हो गए अब वे ध्यान में बैठते हैं तो बच्चा आकर गोद में बैठ जाता है कभी कभी यह ध्यान में बैठे हैं तो पीछे से उनके कंधे पर मुख रख कर बैठ जाता है इनकी तरफ देखता रहता है इस प्रकार धीरे धीरे उसका संग बढ़ गया प्रतिबंध कैसा होता है देखिए अब इतने में मृत्यु आ गई जिस समय उनका शरीर छूटने को हुआ वह मृग का बच्चा सामने खड़ा है उसकी आंखें डब, डब कर रही है पर रो रहा है वह देख रहा है भरत की तरफ भरत के मन में एक बात आ गई ऐसा प्रसंग विश्वम्भर को भुला देता है बस यही संकट है जब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है तब तक कोई न कोई प्रतिबंध आ सकता है बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है उनके मन में आया कि अब यह मेरे बिना कैसे जिएगा अरे विश्वम्भर सबका पालन पोषण करता है व्यक्ति नहीं पालन पोषण करता पर मन में संकल्प आ गया उन्होंने मृग को देखकर कर के शरीर छोड़ दिया और मृग् ने राजा को देखकर कर के शरीर छोड़ दिया दोनों तो ने शरीर छोड़ा वह मृग रहुगण राजा हो गया और भरत मृग हो गए परंतु साधन व्यर्थ नहीं जाता मृग शरीर में भी उनकी स्मृति बनी रही उन्होंने गंगा में अपना शरीर छोड़ दिया फिर ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया पर डर गए कि ओहो एक मृग का संग हमको अपरोक्ष से वंचित कर सकता है अब हमें किसी के साथ संबंध बनाना ही नहीं यह जो स्वभाव आ गया इसके कारण जीवन में किसी के साथ संबंध बनाया ही नहीं लेकिन पूर्व जन्म में वह मृग बालक जब था तब कभी कभी इनके मन में आता था यदि यह ब्राह्मण या छत्री बालक होता तो मैं इसको उपदेश करता यह तो कुछ समझ नहीं सकता जहां रहुगढ़ सामने आया तब कुंस्कार के कारण बाड़ी फूट पड़ी जो जीवन भर किसी से बोले नहीं वह आज बोल दिए आज बोले रहुगण ज्ञान का साधन यह है किंतु व्यक्ति साधन के अनुष्ठान नहीं कर पा रहा है आज वह अर्थतंत्र हो गया है